ईश्वर को देखकर उनसे वार्तालाप करना जैसे वे परम आत्मीय हो, इसी का नाम विज्ञान है पहले नेति नीति किया जाता है वे पंचभूत नहीं हैं मन बुद्धि अहंकार भी नहीं हैं वे सब तत्वों से परे हैं छत पर चढ़ना होगा सब सीढ़ियों को एक एक करके छोड़ जाना होगा सीढ़ियाँ कभी छत नहीं हैं परंतु छत पर पहुंचकर देखा जाता है जिन चीज़ों से छत बनी है ईट चूना सुरखी उन्हीं चीज़ों से सीढ़ियाँ भी बनी हैं पर सीढ़ियाँ कभी छत नहीं है जो परब्रह्म है, वे ही जीव जगत और चौबीसों तत्व भी हुए हैं जो आत्मा है वे ही पंचभूत भी हुए हैं मिट्टी इतनी कड़ी क्यों है अगर वह आत्मा से ही हुई है उनकी इच्छा से सब हो सकता है हाड़ और मांस शोणित और शुक्र से ही तो होते हैं समुद्र का फेन कितना कड़ा होता है